कह जा और जहां जा कहा निकाला घर से उसके बाद देखना ये अपने विषय सहित अपने संस्कार सहित आत्म चैतन्य से पृथक रहेंगे ही नहीं अपनी सत्ता खोदेंगे मदरूप उभ अंत परमात्मा के पक्ष में हो जाओ तो परमात्मा से एक होकर के विषय और विषय संस्कार से संस्कृत मन इन दोनों को न रणिन दोनों को छोड़ दो ना हम न में न ये मैं हूं न मेरे हैं न साफ और न सच्चे हैं अच्छा अब तो घड़ी तो बढ़ गई आगे पत्ते प्रकर्ति भविष्य वृत्म मुख्यमंत्री मृल्लोह विस्तुंगाई सृष्टियाचो उपाय नास्ति भेद कथन आश्रमास्त्रि विधा मध्यमोत्कृष्टृष्ट उपाशनोपदेय तदर्थमनुकंपया षास्त्रपुराण में सर्वत्र द्वैत दृष्टि की निंदा है और अद्वैत दृष्टि की प्रशंसा। है क्योंकि द्वैत दृष्टि राग की जहनी है और अद्वैत दृष्टि परमानंद जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख राग द्वेश का नितांत नाश अद्वैत दृष्टि से होता है और द्वैत दृष्टि तो कीड़ा मकोड़ा सभी को होते हैं ब्रह्म ज्ञान होने पर भी अगर द्वैत दृष्टि रही तो कीड़े मकोड़े की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में वेद क्या हुआ पशु पक्षी भी अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने दुश्मनों को मारते हैं तो अगर उतनी बात जो सर्व सर्वप्राण साधारण है ब्रह्मज्ञान होने पर भी हुई तो क्या हुआ तो इसी से हम देखते हैं कि पुराणों में भी केवल विष्णु पुराण को देखें विष्णु पुराण वैष्णव को सर्वथा मान्य है उस पर तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की टीका है पूरे विष्णु पुराण पर उसका नाम है विष्णुचित टीका का नाम है विष्णुचित श्रीधर स्वामी की टीका है विष्णु पुराण तो उसमें जो अवधूतों का प्रसंग है रिभु नजाक का प्रसंग है विष्णु पुराण, वो और ध्वज सिख ध्वज और केशी ध्वज का प्रसंग है विष्णु पुराण में और जो बड़े बड़े महात्माओं का प्रहलाद का प्रसंग है अहम हरे ही सर्विदम जनार्दनों नान्य तथक कारण कार्य जाते मैं ब्रह्म हूं जो कुछ दिख रहा है सृष्टि के रूप में ये भी परमात्मा है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं अहम निदंट सर्व ब्रह्म जो कुछ मैं के रूप में भासता है सो और जो कुछ यह के रूप में भासता है सो यह और मैं दोनों एक ही हैं जैसे सोने में एक बालक बना हो और अपने हाथ में लेके लड्डू खा रहा हो तो बालक खा रहा है और लड्डू खाया जा रहा है ये दो चीज है ना किसी भी बच्चे को दिखा के पूछ लो तो वो कहेगा कि ये बच्चा है और लड्डू खा रहा है लेकिन सुनार स्व से पूछो तो बताएगा कि ये बच्चा भी सोना है और ये लड्डू भी सोना है तो ये ब्रह्म दृष्टि जो है वो सुनार की दृष्टि है तत्व दृष्टि है अहम हरे ही सर्वमिदम जनार्दनो नान्य कारण कार्य जातम सोने में एक कुम्हार को तो दिखाया गया बनाया गया सोने में कुम्हार थोड़ी मिट्टी अलग रखी हुई थी चाक पर डंडा लेके है न घुमा दिया है ना एक अवस्था में दूसरी अवस्था में घड़े को गढ़ रहा है ना तीसरी अवस्था में वो घड़े को पीट रहा है सूत है उसके पास डंडा है उसके पास माटी है उसके पास चाक है उसके पास अलग अलग दशाओ में कुम्हार दिखाया गया है उसका बच्चा भी उसके साथ बैठा हुआ है उसकी पत्नी भी बैठी हुई है लेकिन जब तत्व की परीक्षा होगी तब न का कारण है न घट का कार्य है न बाप कारण है न बेटा कार्य है न पति पत्नी का कोई संबंध है तो केवल एक स्वर्ण राशि है और उसी में ये सब वहां सांचे से गढ़ा हुआ है सोने में सोने में साचे से गढ़ा हुआ है गला के गढ़ा हुआ है पीठ के गढ़ा हुआ है तो क्योंकि वो तो सोना ही है और आत्मदेवों में ब्रह्मदेवों में ये फुरना मात्र से गढ़ा हुआ है संपूर्ण विश्व अपनी फुरना के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है किसके लिए रोते हो और किसको पाकर हंसते हो ये सब मन के ही संबंध हैं जो मनुष्य को दुखी सुखी करते रहते हैं और असल में दुखी भी वही है सुखी भी वही है आपको एक व्यावहारिक बात सुनाता हूं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में अधेरा भी बराबर और उजेला भी बराबर ये तो आप जानते ही हैं कृष्ण पक्ष की रात में जितना उजेला होता है उतना ही शुक्ल पक्ष की रात में भी होता है और शुक्ल पक्ष की रात में जितना अधेरा होता है कृष्ण पक्ष में भी उतना ही होता है बिल्कुल घंटा मिनट घंटा मिनट नाप के ये निश्चय किया हुआ है ऐसे जीवन में सुखाकार वृत्ति और दुखाकार वृत्ति ये विक्षेप और समाधि दोनों बराबर होते हैं विक्षेप और समाधि दोनों बराबर होते हैं जीवन में एक ही वस्तु है तो उसमें कारण क्या है कि जैसे एक योगी है वो समाधि काल पर दृष्टि रखता है तो उसको वही वही भागता है और ये जो संसारी लोग हैं वो राग द्वेश के कारण विक्षेप काल पर दृष्टि रखते हैं तो उनको विक्षेप ही विक्षेप मालूम पड़ता है तो मैंने बहुत गौर करके ये विचार किया है जिन लोगों का ऐसा ख्याल है ना, कि नहीं विक्षेप काल ज्यादा है और समाधि काल कम है एक घटाकार वृत्ति हुई और एक पटाकार वृत्ति हुई दो वृत्ति दोनों विक्षेप वृत्ति है यही तो कहते हो परंतु दोनों की संधि जो है ना वो समाधि है जैसे आप सौ बार राम राम बोले तो सौ बार राम राम बोलना विक्षेप है परंतु सौ बार राम राम के बीच में जो संधिकाल है वो समाधि है तो ये जीवन का रहस्य इतना विलक्षण है कि केवल न समझने से ही लोग इसमें परेशान हैं भ्रांति दर्शन है ये भ्रांति दर्शन इसके लिए विष्णु पुराण में भ्रांति दर्शन तस्थितम ये प्रपंच कैसे है तो विष्णु पुराण में बताया कि भ्रांति दर्शन तस्थितम ये भ्रांति दर्शन से पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख लोगों को सता रहा है ये जगत केवल भ्रांति दर्शन से स्थित है चिड़िया जाके शीशे पर चोंच मारती है तो उसमें जो दूसरी चिड़िया है वो कैसे है भ्रांत दर्शन से स्थित है भ्रांति दर्शन कुत्ता जो है वो शीश महल में भूकता है तो कैसे भूखता है क्यों तो भ्रांत दर्शन से भूखता है बच्चा जो है वो शीशे में दिखने वाले बच्चे को मक्खन खिलाना चाहता है ये क्या है कब्रांति दर्शन है विष्णु पुराण में ये बात स्पष्ट आई द्वै तीनो तथ्य दर्शिना जो द्वैती है वो अतथ्य दर्शी है ये विष्णु पुराण का ही वचन है द्वै तीनो तथ्य दर्शिना सकल मिद महमच वासुदेव प्रहलाद बोलते हैं पहाड़ से उनको समुद्र में डाल के एक बार समुद्र में डाला गया तो बाहर निकल आए तो हिरण कश्यपू ने उनको समुद्र में डाल के ऊपर से पहाड़ टक दिया तो पहाड़ के नीचे बैठे बैठे बोलते हैं सकल अमृ महम वासुदेवा ये समुद्र और ये पहाड़ और ये मैं हैं ये सब वासुदेव है सकल अमिदमहम च वासुदेव और पहाड़ हट गया समुद्र सूख गया नारायण आके सामने खड़े हो गए बोलो प्रहलाद श्रीमद् भागवत में बीच में जो बात है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसा कोई स्कंध नहीं है और हमारा ख्याल तो ऐसा है कि ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिसमें कहीं संक्षेप से कहीं विस्तार से व्यास समास विधि व्यास विधि समास विधि से अद्वैत तत्व का वर्णन न हो बोलते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मैं दत्तात्रेय की बात नहीं कर रहा हूं बोला दत्तात्रेय जो राजा जदू कोर प्रहलाद को उपदेश करते हैं वो अद्वैत हो इसमें तो क्या शंका है ऋषभदेव दत्तात्रेय ऋषभदेव का जो प्रसंग है राजा पृथ्वी का ध्रुव का जो प्रसंग है जो नारायण के प्रथम उपदेश हैं उनकी तो चर्चा ही छोड़ो संपूर्ण श्रीमद्भागवत भागवत श्रवण के अनंतर जो अंतिम वचन है सुखदेव जी महाराज का वो राजा परीक्षित के लिए ऐसा है हो अहम् ब्रह्म परम ब्रह्माहम् धाम ब्रह्माहम परीक्ष आत्मा आत्मन या निष्कले निष्कम तक्षकं पादे ले लिहानम विशालन न द्रक्ष्यसी शरीर विश्वच पृथगात्मन कहते हैं राजा परीक्षित तुम ऐसा अनुसंधान करो कि अहम् ब्रह्म परम धाम संपूर्ण दृश्य प्रपंच का जो अधिष्ठान है ब्रह्म माने जिसमें ये संपूर्ण दुनिया दिखती है और मिटती है और वो ज्यो का त्यों रहता है जैसे जिसमें सांप दिखता है और मिट जाता है हैं? वो रज्जू उसी तरह से जिसमें ये मायाकृत प्रपंच दिखता है और मिट जाता है वो ब्रह्म तो वो ब्रह्म तुम हो तुम अनुसंधान करो कि मैं वो ब्रह्म हूं अहम् ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम् परम पदम और वो जो परमपद ब्रह्म है वो मैं ही है मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म मैं है दोहरा दिया हो अपने आप को निरंतक कर निष्कले आत्मनि आधार तुम अपने को अंतकरण वाला मत समझो अपने को अंतकरण से जुदा करके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जान करके और ब्रह्म से एक हो जाओ तुम तक्षक की ही आत्मा हो शरीर तक्षक का शरीर और तुम्हारा शरीर नस ले तक्षक क्या हुआ? वो जीव लप लपाता हुआ विषय लिया और नस तुम्हारे शरीर को अरे ये शरीर मेरा है और ये सर्प दुश्मन है और ये संसार सच्चा है ये नहीं देखोगे तो। ये तत्व की महिमा है इसीलिए उपनिषद में बताया एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी की ये महिमा है नित्य महिमा है कि किसी भी कर्म से वो हीन नहीं होता छोटा नहीं होता और किसी भी कर्म से वो बड़ा नहीं होता कर्म मूलक महिमा नहीं है उसकी धनी की महिमा है द्रव्य मूलक इतना पैसा है इसके पास तो बड़ा धनी है न और कर्ता की महिमा है कर्म मूलक और भावुक की महिमा है भाव मूलक और जोगी की महिमा है स्थिति मूलक और ज्ञानी की महिमा है स्वरूप भूत महिमा है न कर्मणा वर्धते नो नोकनिया अच्छा जिसको अपनी निष्ठा में बल नहीं भागता है वो कच्चा है वो कच्चा कच्चा कड़ा देखो आपको बताते हैं एक धर्मात्मा आदमी है उसके पांव के नीचे चींटी पड़ गई मर गई तो वो अपने को निष्पात नहीं समझ सकता वो जाके स्नान पांव धोवे स्नान करे अपवित्र पवित्रवा करे ब्राह्मण को कुछ दान दे तब उसको वो ग्लानी जो चींची मरने की ग्लानी है उसकी कब मिटेगी जब वो गंगा स्नान करेगा अपवित्र पवित्रवा करेगा किसी को कुछ देगा तब धर्मात्मा की ग्लानी मिटेगी चींची मरने के ने? और भक्त होवे तो हो नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम लेगा है ना? एक मिनट के लिए भगवान का स्मरण हुआ ओहो प्रभु क्या लीला रही है चलो कतम यदि भक्त को प्रायश्चित करना पड़े और धर्मात्मा माने कि राम राम कहने से मिट गया तो दोनों अपनी निष्ठा में कमजोर है वो दोनों अपनी निष्ठा में कमजोर लोक संग्रह के लिए भले भक्त है गंगा स्नान करे और दान करे वो लोक संग्रहार्थ है उसके लिए उसकी निष्ठा तो यही है अति पाप प्रसक्तोपी ध्याय निमिष मच्युतम भूय भवती भक्ति पावन पावन ध्याय निमिष एक क्षण के लिए भगवत स्मरण हुआ अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग यस्मरेत कुंडरी का अपनी निष्ठा से च्युत नहीं होना अब एक जोगी है अब वो अगर गंगा स्नान करने लगे है ना? और साकार का स्मरण करने लगे तो यही कहना पड़ेगा कि उसका प्राणायाम फेल हो गया नहीं है ना प्राणायाम में बल ये बात ध्यान में रखने की है बोला उसके प्राणायाम में बल नहीं है अगर वो जोगी है और चीटी मर गई नारायण एक प्राणायाम किया है ना और एक बार चित्त निरोध करके अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हुआ कट गई और वेदांति जी अगर समाधि लगाने लगे कि हाय हाय हाय चीटी मर गई अब समाधि लगाओ तो समझना कि उनको अपनी निष्ठा का पता नहीं है तो नाम करता नाम भोगता असंगो हम अपनी असंगता जो है उनकी स्वतः सिद्ध असंगता का बोध जो स्वयं है पहले से ही है ना ये नहीं कि चीटी मैंने मार दी चीटी मुझसे मर गई ऐसा नहीं आ, ना चीटी मरी न मैंने मारा ज एनम वेदी हंतारम जइनम मन्यते हतम उभ तो बिजानी तो नायम हंति न हन्य थे ना न हान्य न चीटी मरी न मैंने मारा का वेदा विनाशिन्यम यो है मजम व्ययम कथम स पुरुष अपार्थ कम घाते हंसी कम तो ये देखना होता है कि इनकी निष्ठा बलवती है कि नहीं है इनकी है ना जिसका बोध दृढ़ होता है उसकी निष्ठा बलवती होती है उसके अंदर परम स्वातंत्र होता है एक बार की बात है हरिद्वार में हम लोग एक शेष के घर में बैठे थे सेठ जरा बड़ा है बोला तो हम उनके घर में ऐसे बैठे थे हो बीच में तो गंगा स्नान करने का स्थान है घाट है छोटा सा अपने घर के लोगों के लिए और एक और एक कमरा है दूसरी ओर दूसरा कमरा है तो, तो कमरे के बरामद में हम बैठे थे हर हर हर हर गंगा जी बह रहे और एक महात्मा उनके घर में दूसरे आए तो वहीं आके वो दूसरे बरामदे में वो लोग बैठ गए मैं अपने बरामदे में था मैं उठ के गया नहीं मैं अपने बरामदे में बैठा रहा मैंने कहा उनको कोई प्राइवेट बात कर हो तो करें अब क्या हुआ कि महात्मा जी के पास एक योजना थी कि हम गाय रखेंगे बड़े इतनी गो गए रहे उसमें इतना कूद पैदा हो ऐसा फार्म बना है। तो सेठ से उन्होंने कहा कि तुम पांच लाख रुपया हमको दे दो। अब ये बात हम सुन रहे तो न सेठ को कोई संकोच था बात करने में ना महात्मा जी को कोई संकोच महात्मा जी की तो योजना जग प्रसिद्ध थी इसलिए कोई संकोच नहीं था और सेठ जो है वो धीरे धीरे बोलता ही नहीं वो तो जोर से ही बोलता है तो बड़े सेठ जो होते हैं वो प्रायः काना नहीं करते हैं क्योंकि काना फूसी तो डरते हुए लोग करते हैं ना वो जरा निडर होते हैं तो जोर से बोल, बोल रहे तो जब वो पांच लाख की योजना गौशाला बनाने वाली रखी गई तो स्टेट ने हमारे सुनते सुनते ना तो उनके अपमान का ध्यान किया कि महात्मा जी का अपमान होगा है ना ना तो हमारा ख्याल किया कि इनको बुरा लगेगा जोर जोर से बोलने लगा बोला कि देखो महात्मा जी तुमने कभी कोई बछिया पाली है छोटी सी अरे तुम पांच गाय पाल के पहले हमको दिखा दो तब पांच लाख वाली योजना लेके हमारे पास आओ एक बात अभी असली बात आपको सुनाई नहीं जो उसने कही है है ना बोले हमारे पास बहुत लोग आया करते हैं अर्थशास्त्र में एम पास हो के एम काम हो के आया करते हैं हम आ तुम्हारे ये फार्म खोल दें हम ये व्यवस्था कर दें हम ये फैक्ट्री खोल दें तो हम उनसे पहले पूछते हैं कि तुमको कुछ अनुभव है है ना वो कहते हैं नहीं हम पढ़ के आए हैं तो बोले हम तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं दे सकते तुम पहले हमारे आदमियों के नीचे रह के काम करो काम सीखो जब तुम्हारा अनुभव हो जाएगा अभ्यास हो जाएगा तब पैसा देंगे तुम्हारे हाथ में ये तो मोटी बात आपको सुनाए उसने जो बात कहीं मारके की और जो हमारे दिल में गड़ गई हो शेख हाँ, का उपदेश समझो ये लोग भी कभी बड़ा बढ़िया बढ़िया उपदेश कर रहे हैं उसने कहा कि महात्मा जी आप 25 बरस से तो मऊन हो और भगवान का नाम ले रहे हो हैं। और भक्ति कर रहे हो भगवान की कि भगवान का स्मरण करने ही सर्वोपरि है तो क्या 25 वर्ष से जो काम कर रहे हो उससे भगवान का दर्शन आपको नहीं हुआ परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई हैं आपको परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई उससे कि आप अब गो सेवा का व्रत धारण करने जा रहे हो तो पहली बात पर आ जाओ अपनी जो निष्ठा है ना उसमें जब सफलता नहीं मिलती है तब आदमी दूसरी निष्ठा ग्रहण करता है तो आपके जीवन में जितनी कठिनाई है ना आप चाहे धर्मनिष्ठ हों चाहे भक्तिनिष्ठ निष्ठ हो चाहे योग निष्ठ हैं चाहे, चाहे ज्ञाननिष्ठ निष्ठ हो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने का सामर्थ्य आपकी निष्ठा में ही होना चाहिए आ, एक आ, एक को छोड़ के दूसरे के पास जाना पहले का तिरस्कार हो जाता है ये निष्ठा की शक्ति है तो आपने अभी सुना प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाया गया समुद्र में डलवाया गया पहाड़ के नीचे दबाया गया सांपों से दसवाया गया विष्णु पुराण में कथा आती है बता और वो बोलते क्या अहम हरे सर्वमिदम जनार्दन मैं परमात्मा सब परमात्मा अपनी निष्ठा इसमें विक्षेप मिटाने की शक्ति है इसमें अज्ञान मिटाने की शक्ति है इसमें दुख मिटाने की शक्ति है इसमें पाप मिटाने की शक्ति है इसमें तुमको तो परमानंद परमानंद देने की शक्ति है यदि तुम सोचते हो कि एक स्त्री थी हो तो वो कहती कि हम अपने पति से कुछ नहीं मांगते हैं निष्काम उनकी सेवा करते हैं उनसे कुछ मांगते हैं निष्ठा साड़ी फट गई बोले पड़ोसी से जाके मांग के ये बात बनेगी बिल्कुल धर्म के विपरीत हो गई ना निष्ठा के विपरीत धर्म के। उसने अपनी पति की कुछ प्रतिष्ठा बढ़ाई नहीं घटा दी ना एक नौकर है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है ना वो अपने मालिक को नहीं बताता है उससे नहीं लेता है दूसरे के पास जाता है इसका अर्थ है कि वो अपने मालिक के प्रति निष्ठावान नहीं है अपने मालिक को वो कृपण समझता है अनुदार समझता है या गरीब समझता है गरीब समझने में भी वो दूसरे के पास चला जाएगा वो निष्ठावान नहीं रहेगा मनोवृत्ति में दो ही बात हो सकती है हम प्रेम पत्नी से करते हैं और सेवा सेठ की करते हैं तो निष्ठा किसके प्रति रहेगी सेठ के प्रति रहेगी कि पत्नी के प्रति रहेगी जरूरत पड़ने पर सेठ छूट जाएगा वो पत्नी रहेगी क्योंकि जहां प्रेम होगा ना वहां निष्ठा होगी ये सब मनोविज्ञान की ही ग्रंथियां हैं भला तो राजा परीक्षित को जो अंतिम उपदेश दिया गया है वो सुना आपने अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परम एवं समीक्षण आत्मनम आत्म न्याधा निष्कल दशंत पादे ले लिहानम विषानन न द्रक्षसी शरीरंच विश्वच पृथगात्म सुखदेव जी ने पूछा राजा परीक्षित कि मनत स्रो तुम इच्छ और कुछ सुनना चाहते हो क्या भू यह कथे आ थे अब तुम्हें और क्या बोलो दोस्तों तो राजा परीक्षित बोलते हैं सिद्धोस में ये गौड़ पादाचार्य के गुरु थे हो सुखदेवाचार्य गुरिका आप सुन रहे हैं गुरु थे सुखदेव और अंत में सूत जी संपूर्ण श्रीमद भागवत का त्पर्य बताते हैं सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मिकणम वस्तुद्वितीय तैवल्य प्रयोजनम अब लो सूत जी, सौन का दि अठासी हजार ऋषियों के बीच में यज्ञ में ये तो यज्ञावकाश में सौन जो हैं वो यज्ञ करते करते जब बीच में मौका मिलता है तब रागवत सुनते हैं तो यज्ञ की पवित्र भूमि में नई मिषाण्य तीर्थ में एक तो तीर्थ भूमि और दूसरे यज्ञ भूमि और उसमें ऋग्वेदी ब्राह्मणों का समूह और उसमें सूत जी महाराज मानो सौगंध खा के कहते हों सर्वेदांत सारम याद संपूर्ण वेदांतों का जो सार सार है वो श्रीमद् भागवत है बोले महाराज भागवत तो वेदांतों का सार तो कोई द्वैत दोई, कोई द्विताद्वैत दोईत कोई विशिष्टाद्वैत बहुत बताते हैं बोले अद्वितीय वस्तु संपूर्ण वेदांतों का सार है अद्वितीय वस्तु ये आप जानते हैं धर्म निष्ठा जो होती है उसमें कर्म बहुत किए जाते हैं लेकिन लक्ष्य यह रहता है कि धर्म संपादन होवे। कर्म बहुत हैं, लक्ष्य न बदले हो संपूर्ण कर्मों का एक लक्ष्य है धर्म का संपादन बोले कर्म और धर्म में फर्क क्या है, है? So, देखो श्रम उसको कहते हैं जिससे लोहा साफ हो उसका नाम श्रम जिससे गेहूं साफ हो उसका नाम श्रम जिससे घर साफ हो उसका नाम श्रम जिससे आलमोनियम साफ हो उसका नाम श्रम और जिससे हृदय साफ हो उसका नाम धर्म हृदय को धोने की जो पद्धति है उसका नाम धर्म है देखो विदेशों में श्रम का आदर है हमारा हृदय धूले इस पर दृष्टि कम है हृदय स्वच्छ हो निर्पल हो और संपूर्ण वृत्तियां एक के लिए हो हमारी मनोवृत्तियों का लक्ष्य एक हो इसको भक्ति बोलते हैं हो हंस है गांव है रो है नाच है लेकिन काय के लिए का ईश्वर के लिए कहो कि व्यवहार में भी होगा सबका लक्ष्य एक हम सब काम करते हैं पैसा कमाने के लिए कि नहीं सब काम पैसा कमाने के लिए नहीं करते हो कुछ खाने के लिए करते हो कुछ पहनने के लिए करते हो कुछ स्त्री के लिए करते हो कुछ पुत्र के लिए करते हो सब काम पैसा कमाने के लिए नहीं होता कुछ इज्जत के लिए करते हो और कुछ अपनी चोरी को ढकने के लिए भी करते हो लोक में सारा व्यवहार जो है वो एक लक्ष्य से नहीं होता जब एक लक्ष्य तो धर्म होता लौकिक लौकिक लक्ष्य कोई ऐसा है ही नहीं कि एक हो तो उसके लिए भावात्मक लक्ष्य चाहिए तो भावात्मक लक्ष्य है धर्म तो संपूर्ण कर्म धर्मानुष्ठान के लिए धर्म संपत्ति के लिए करना और संपूर्ण वृत्तियां होवे भगवान के लिए इसका नाम भक्ति और बहुत वृत्ति ना हो एक ही वृत्ति होवे उसका नाम समाधि योग हैं, तो बोले ज्ञान इसमें से कौन है इसमें से कोई नहीं है अद्वितीय वस्तु वृत्ति को समेट के रखते हैं फिर फैल जाते हैं समेट के रखते हैं फिर फैल जाते हैं ये तो जैसे कोयले को रखें ना तो कभी आग भड़क उठती है बारूद में हाँ बारूद को खूब शांति से जमा दिया लेकिन कभी आग भड़क उठती है ऐसे जोग से मनोवृत्तियों को एक आग्र कर लिया एक वृत्ति बना ली उसमें से आग भड़क उठती है और वेदांत ज्ञान कहता है कि सर्व का बाद अपने स्वरूप के ज्ञान से सर्व का बाद हो गया अद्वय तत्व अद्वितीय वस्तु तो बोले यहां कैसी अद्वितीय वस्तु है तो भागवत में खोल के बात बताई गई है वस्तु वस्तुद्वीय अद्वितीय वस्तु में भागवत की निष्ठा है अद्वितीय वस्तु कैसी सगुणवादी भी वस्तु को अद्वितीय मानते हैं जड़वादी भी वस्तु को अद्वितीय मानते हैं जड़ा जड़ाद्वैतवाद भी एक अद्वैतवाद है वो एक शून्यद्वैतवाद है शून्यद्वैतवाद ये जैसे विद्युत है ना विद्युत तो इसके जो कर्ण होते हैं वो ऋणात्मक धनात्मक और शून्यात्मक रहा ये ऋणात्मक धनात्मक और शून्यत्मक तीनों जो विद्युत कण हैं, ये जिसको मालूम पड़ते हैं वो कौन है और जिसमें मालूम पड़ते हैं वो कौन है तो शून्यद्वैत जड़ाद्वैत और ईश्वराद्व हो तो। ये जड़ जो है ना वो ऋणात्मक है और ईश्वर जो है वो धनात्मक है और बौद्धों का जो शून्य है ना वो शून्यत्मक है और इनका जो अधिष्ठान है स्वयं प्रकाश दृष्टा नारायण तो भागवत में बताया भागवत में समझो श्री कृष्ण लीला का वर्णन कितना है 336 अध्यायों में से करीब करीब 90 अध्याय में श्री कृष्ण जीजा का वर्णन है पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों तो इसमें कई कई अध्यायों में बिल्कुल नहीं वर्णन है जैसे वेदस्तुति आदि तो तीसरे स्क में भी थोड़ा वर्णन है यहां और बाकी जो प्रसंग है वो क्या है वो भी तो कोई चीज है ना तो अद्वितीय वस्तु क्या है ब्रह्मात्मिकत्व लक्षण अद्वितीय वस्तु ब्रह्मात्मनो एक व लक्षण ब्रह्म और आत्मा की एकता ये दृष्टा मैं और संपूर्ण जगत का अधिष्ठान जिसमें ये जगत मालूम पड़ रहा है वो आधार एक है ये एकता जिसका लक्षण है अद्वैता जिसका लक्षण है समस्ती नहीं सर्व नहीं कुल नहीं हो आ, ये जो बोलते हैं ना कुल दूसरी चीज है बहुतों के जोड़ का नाम कुल होता है जुज जिसको बोलते है ना जुज है ना बहुत से जुज जब इकट्ठे किए जाते हैं तब एक कुल बनता है और बहुत से व्यक्ति इकट्ठे होने से जाति बनती है बहुतों के समूहीकरण का नाम सर्ब है बीजात्मक एक होता है ये जो अद्वैत तत्व है ये आत्मा और ब्रह्म की एकता ही इसका लक्षण है जहां सत और चित्त का भेद नहीं है और देखो एक कार्ड देखते हैं है? तो हमारे और कार्ड के बीच में कौन है आंख है आंख ना हो तो कार्ड मालूम पड़ेगा ये पिचैती है अच्छा बोले ये संपूर्ण दृश्य हमको दिखाई पड़ता है तो हमारे और दृश्य के बीच में कौन है क्या बुद्धि है वृत्ति है अच्छा सुषुप्ति काल में तो कोई वस्तु नहीं रहती है वहां हमारे और अभावात्मक सुषुप्ति को दिखाने वाला कौन है बीच में कौन है बोले दृष्टि क बोले वो सुषुप्ति दृष्टि से भिन्न है कि अभिन्न है तो द्रष्टा नाराण द्रष्टा और दृष्टि के बीच में संधि स्थल कहां है बोले तो द्रष्टा के स्वरूप का अज्ञान ही द्रष्टा और दृष्टि की संधि है द्रष्टा को तुम ब्रह्म नहीं जानते हो इसलिए दृष्टि और दृश्य को जुदा समझ रहे हो यदि द्रष्टा की है ना काल का दृष्टापन देश का दृष्टापन वस्तु का दृष्टापन इनके अभाव का दृष्टापन यदि दृष्टा के स्वरूप को समझते कि वो अविनाशी है परिपूर्ण है अद्वय है अखंड है तो दूसरी चीज आती कहा से न दृष्टि है न दृश्य है दृष्टि है तो दृष्टा से भिन्न नहीं है इसलिए द्रष्टा दृंग मात्र है और द्रिंग मात्र का कथन जो है वो इसलिए है कि जड़ से विलक्षण करके अपने को ब्रह्म को जानो अपने को जान लेने के बाद आ, सत्य कहने का परमार्थ कहने का द्रिंग मात्र कहने का कोई अभिप्राय नहीं होता है तो अहम हर इस तरह से सर्वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मिकत्व लक्षणम वस्तम तम उसी में भागवत के निष्ठा है बोले कोई सालों के सामीप के शाहरूख के सायुष और कुछ बोले कैवल्य ही का प्रयोजनम यहां एकमात्र प्रयोजन है कैवल्य तो कैवल्य ही अभिष्ट है ये बात बताते हैं तो देखो संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण का जो अभिप्राय वो ये है कि प्रत्यक्ष चैतन्य ही ब्रह्म है प्रत्यक्ष चैतन्य ही अद्वैत है अपना आत्मा ही ब्रह्म है अपना आत्मा ही अद्वैत है इसमें सारे शास्त्रों का तात्पर्य है और इसकी प्रशंसा है एवं विधि पापम कर्म नश्लिष्यते, श्लिष्यत तथ्य था पुष्कर पला आप नश्लिष्यंत जैसे कमल के पत्ते पर जल का लेप नहीं होता वैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के साथ कर्म का लेप कर्म का संस्कार नहीं जुड़ता तदिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष बिना सऊ तद व्यपदे साथ इस आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाने पर पहले के जो पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं पहले के जो कर्म है बाप पूर्ण्य दोनों इतर से आप्य संश्लेषा तो पहले के जो कर्म हैं उनका नाश हो जाता है और बाद के जो कर्म हैं पाप पुण्यात्मक उनका श्लेष नहीं होता यह ब्रह्म ज्ञान की महिमा पूर्ण स्वातंत्र देखो क्या आनंद की बात है कि आकार नहीं है और सत्ता है दृश्य नहीं है और ज्ञान है।, है और भोग नहीं है और आनंद है भोग के बिना आनंद है कितना स्वातंत्र है कि विषय नहीं भोग नहीं विषय परतंत्र पारतंत्र नहीं विषय नहीं है भोग नहीं है और आनंद है न विषय नहीं है और इंद्रियां नहीं है और ज्ञान है नहीं? और आकार नहीं है और तदाकार वृत्ति नहीं है और सत्ता है ऐसा साथ ऐसा चित ऐसा आनंद ऐसा अखण्ड ऐसा अद्वैय परमात्मा का स्वरूप है तो कोई बच्चों का खेल तो नहीं है इसीलिए सारे शास्त्र में द्वैत की निंदा और अद्वैत की प्रशंसा मिलती है इसका अर्थ है कि मनुष्य का जीवन जो है वो अद्वैत की ओर अग्रसर होना चाहिए और द्वैत से विमुख होना चाहिए ये जो दोस्त और दुश्मन महाराज इनसे ऊपर उठना चाहिए ये जो भला और बुरा, जन्म और मरण ये द्वैत है जन्म और मरण ये द्वैत है पाप और पुण्य द्वैत है राग और द्वेष, द्वैत है शत्रु और मित्र द्वैत है सुख और दुख द्वैत है समाधि और विक्षेप द्वैत है।, है इस द्वैत से ऊपर इस द्वैत से उपास्य और उपासक का द्वैत है इससे ऊपर इससे भी ऊपर इससे भी मूल जीवात्मो अच्छा कहो कि इसके सिवाय और भी तो शास्त्र प्राप्त होते हैं तो मनु जी ने स्पष्ट इसके बाद इस बारे या लिखा या वेदवास्या स्मृतो या शकाश्चकुदृष्ट सर्वास्ताफला प्रेत्यो तमो मूला स्मृता कहते हैं कि इस वैदिक ज्ञान के अतिरिक्त इस औपनिषदिक अवपनिश, औपनिषद ज्ञान के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है स्मृतियां बहिरंग हैं। ये आपको ये ऐसी जवानी जमाखत से नहीं कहा जाता है स्मृति उदय होती है संस्कार से स्मृति पर भी एक है ना एक चोट करते हैं अपने हृदय में जो स्मृति उदय होती है स्मृति वो देखे हुए की सुने हुए की अनुभव किए हुए की स्मृति होगी तो अनुभाव्य पदार्थ की होगी कि अनुभव स्वरूप की, की होगी अनुभव स्वरूप की तो स्मृति नहीं हो सकती है ना अनुभाव्य की ही स्मृति होगी दोस्त की याद आवेगी दुश्मन की याद आवेगी देखे सुने की याद आवेगी अच्छा तुमने देखा सुना है तो परमार्थ को देखा सुना है कि संसार को देखा सुना है तो जितनी याद आवेगी संसारे की यादगी जितनी स्मृति होगी इसीलिए जहां प्रमाण का लक्षण बताया ना वेदांत शास्त्र में